तपस्वी संत मदन गोपाल जी से अमृत भजन सुन रहे थे तेरी शरण में आए उनकी शरण में जाने के बाद फिर और कौन है जिसकी शरण में जाए बहुत सुंदर अमृत भजन सुना हमने भक्ति रस से पगा हुआ ऐसे भजन जो आत्मा से उद्भूत हो रहे हैं और ये भजन ही नहीं भक्ति में डूबी एक अमृत रसमयी आवाज है ये हम सब सत्संग कर रहे हैं और हम सब में भगवान के लिए भक्ति है लेकिन कैसी भक्ति है एक कथा सुनाते हैं आपको एक घने वन में एक विशाल कहे बरगद का पेड़ था बहुत दूर तक फैला हुआ उस पर असंख्य चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए थे उसके फल भी खाते थे वो और बहुत से जीव जंतु भी उस बरगद के घेरे में अपने अपने बिल बना के रहते थे झाड़ियों में जंगल के पशु पक्षी भी जब भीषण गर्मी होती सारा जंगल सूख रहा होता तब भी बरगद की छाया यूं ही शीतल रहती सब आते और उसके शरण लेते सब बरगद को ईश्वर तुल्य मानते थे और उसकी बड़ी भक्ति करते थे कि ये बरगद ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए ये सबका भाव था वक्त की बात की एक बार जंगल में आग लग गई बरगद भी जल उठा चिड़िया अपने घोंसले छोड़कर उड़ गईं, जीव जंतु सारे भाग खड़े हुए उन्होंने टेनियों और पत्तियों से कहा फलों से कहा तुम चाहो तो तुम भी बच सकते हो तो उन्होंने उत्तर दिया हम तो बरगद के साथ जीते हैं उन्हीं के साथ जलते मरते हैं फिर जन्मते हैं हमारी घोसला भक्ति यह शरण भक्ति या बिल भक्ति नहीं है हम तो बरगद के साथ जलेंगे जन्मेंगे तो इसी के साथ तो इसके साथ जाएंगे तो इसके साथ जरा हम भी तो डटोल डालें हैं कि हमने भगवान रूपी भक्ति में सिर्फ घोसला ही क्यों बना रखा है क्योंकि वहां हमको आश्रय मिला है इसलिए हमें भक्ति अच्छी लगती हम खाली वहां बिल क्यों बनाए बैठे हैं हम खाली उसकी छाया से कुछ पाने की कामना कर रहे हैं ये तो उनकी भक्ति है जो जरा सी विपत्ति में उड़ जाती है सो भक्ति हमारी है क्या आप इसे भक्ति कहोगे फिर मतलब किसे कहोगे भक्ति है टहनियों की भक्ति है पत्तियों की फूलों की फलों की भक्ति है जियेंगे संगोविंद के मरेंगे संगो भक्ति उसका नाम है चार माला फेर लेते हैं हम फिर पुदक के आ जाते हैं स्वामी जी मेरी अवस्था आप कहाँ तक पहुंच गई हमने कहा पहले ये बताओ तेरी ईर्षा भी कहां तक है द्वेष कहाँ तक है लोभ कहां तक है मोह कहां तक है दाह कहा तक है दूसरों के प्रति गंदे विचार दुर्गंध विषय वासनाएं ये मति कहां तक है ये चार माला फेर के थोड़ी सी आंख मूंद के हर बार खुदक के पहुंच जाना मेरी भक्ति कहां तक पहुंची मैं क्या बताऊं उस बिल में बैठे नाक की भक्ति है या पत्तियों में छिपे उस चूहे की भक्ति है या घोसला बनाए उस चिड़िया की मतलब भक्ति है कौन सी भक्ति है मैं क्या बताऊ आपको मुझसे क्या पूछते हो पूछो वेद से वही बात आज की ऋचा में है ये हमने पिछले रविवार भी ली थी लेकिन सब लोग नोट नहीं कर पाए थे तो इसलिए इसी को आज ले रहे क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि आजीर गति सुना क्या कह रहे हैं शतकवा कामम जरी त्रीणाम ना शची भी ही। ये आज की ऋचा है और इससे पूर्व की ऋचा से चलते हैं हम उसके पूर्व रविवार के जिससे क्रम जुड़ जाए कहा अंत मन आप स्त्रोत्रिभषण भी आनाहा चिड़िया की भक्ति नहीं बिल की भक्ति नहीं पेड़ के साथ पेड़ की शाख की भक्ति कर ले आ घत आ घत माने मारना मिटाना आ मिठा बा तुमको अपने आप को उसमें आ तथा आ आत्म न आपता हा। और आत्मा में ही आकर उतप्रोत हो व्याप्त हो जा जा हर लपट लपट हो जा उसे ऐसे ही धारण कर जैसे यज्ञ की ज्वालाएं सामग्री को धारण करती हैं उसमें व्याप्त हो जा सामिग्री वस्म होना और तब ये देवयान को पा संग जीवतियों के बन ज्योति तू जा क्या घोसलेबाजी करते हो क्या यही भक्ति है ना ऋण राष्ट्र न छक रहे हो ऋण माने जीवन के पाप जो मुझ पर उधार है इस कुदरत के सचराचर के ऋण माने शरीर भी होता है और ऋण किले को भी कहते हैं कि मेरे पापों से मेरी इन भौतिकताओं से और मेरी देह की भी रक्षा कर, करता हुआ हमें नकार दे आवागमन के चक्रों से कि फिर फिर भटकें, फिर फिर पतित योनियों में जाए तुम तो त्रचाओं के पीछे वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्ति घृणा दंप मिथ्याभिमान तुम कहो कि इनके साथ भी जी लो और प्रभु भक्ति कर लो नहीं एक दिन वो आएगा जब तुम ईश्वर के साथ भी यही करो अभी तो कह रहे हो उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया और स्वामी जी आप समझते क्यों नहीं हो उन्हें नसीहत दी ही जाती है मुस्कुरा के रह जाता हूं कल ये अपने ईश्वर को आत्मा को भी वही नसीहत देने जा रहा है ये उसके साथ भी वही पाप करेगा नहीं मानेगा ये क्यों क्योंकि जिनके स्वभाव नहीं धुले हैं वो कभी भक्ति नहीं कर इसलिए आतताईक से भी विनम्रता से दूर हट जाओ और उसे भुला दो उसके मन में उसके लिए मन में भी घृणा का भाव न रखना घृणित भक्ति तुम्हारी प्रभु के प्रति हो जाएगी और उसके इतने भीषण परिणाम होंगे कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मत करो ऐसा और जो हर ओर से निर्लिप्त नहीं हुआ वो आत्मन आपता है वो आत्मा में व्याप्त कैसे हो सकता है व्याप्त होगा तो घृणा सहित होगा द्वेष सहित होगा झूठे दम्ब और पाखंड सहित कपट सहित होगा तो क्या वो प्रभु पाएगा कभी मन को धो डालो सौगंध उठा लो कि कोई कितना दुर्दांत पापी भी क्यों ना हो हम भुला देंगे उसको जिससे गोविंद याद रहे हमारी पीड़ाओं का मरहम नारायण बने न ना कि बदला बने जिसने बदले नहीं छोड़े जिसने ये सब कपट नहीं छोड़े वो कल परमेश्वर के साथ भी निश्चित रूप से यही करेगा साधना का अर्थ कोई भजन कीर्तन नहीं है इन विचारों को इन स्वभावों को साधने का नाम साधना है और सदजय मन तो फिर कीर्तन भजन भजन नहीं रहते अचानक मन के पंख भरते हैं और उस गूंजती हुई भजन की राह में वो नील गगन में उठता चला जाता है मन पंची हो जाता है प्रभु की प्यास लिए विषया सत धरती से सदा सदा के लिए उड़ जाता है दिखावा भक्ति भाण भक्ति है ये मत कर ये वेद का ऋषि तुमसे कह रहा है कि यदि राह पानी है तो कड़वाहट भुलानी होगी अपने को निर्मल बनाना होगा अपने पाप पे बदले पे दंभ नहीं करना होगा और जब तक ये रहेगा हमें कोई स्वस्थ निरोग नहीं होगा जो मन के रोगी हैं वो तन के भी रहेंगे कोई दवा दारू फिर उन्हें ठीक नहीं कर पाएगा मन को गोविंद बना लो तन बैकुंठ हो जाएगा बहुत सरल है बहुत सहज है और आ कह रहा आह यज्ञ तू आह आज की निचा को आ माने आता क्यों नहीं क्यों बैठा है अलग उससे आओ यत्माने जिस दोहा जिन अग्नियों से सौ सौ पाया है तुमने भस्मी से तुम्हारे तन को ये अग्निया ही लाई अन्न में अन्न को भी दो बर्तनों में जिन्हें तुम माता पिता कहते हो ये ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ करके तुम्हें शिशु का रूप दे पाएं इन्होंने ही मातृत्व को दूध से वरद किया इन्होंने ही इन अग्नियों ने ही हर क्षण तुम्हें बुद्धि दी विवेक दिया शरीर दिया जीवन के शतक्रतवा सौ सौ सौ पान दिए आत दो आरे आना जिन्होंने दिए हैं शतकवा जो इस प्रकार अग्नियों में यज्ञों में प्रकट करके ये अमृत देती रही है कामम और हर कामना की तेरी पूर्ति करती रही है जरी त्रिनाम जो तेरे जरत उसे तुझे तारण दिलाती रही है मट्टी का ठेला था तू पानी में जाता था घुल जाता था डरता था यदि बूंदें पड़ गईं तो तेरा ये ढेले का अस्तित्व भी नहीं रहेगा यू फिसल के मैला हो जाएगा उसी को यत दुआहा जिन अग्नियो ने यज्ञों के द्वारा तुझे आने में लौटाया और तू पौधों पे उगाया था पानी बरसता रहा तू लहराता रहा कितना सुंदर रोमांच और आनंद पाया था अन्न के रूप में तुमने अब घुलने का डर नहीं था तुझको थी तो वो मट्टी बुढ़ेला ही, ही पूछो अपने आप से क्या ये सच नहीं है जरी त्रिणाम जरा तुझसे तारण दिलाया था उसने अरे वेद गूंजते तुमने वेद धड़कन तुम्हारी वेद रोमांच है तेरा और आज तू कहता है कि मुझे वेद समझ में आते नहीं विषांतता ही समझ में आती है बोलो क्या हम सब इस राह से इस दौर से हजार बार गुजरे नहीं जाने कितनी बार असंख्य असंख्य बार और उसी को जब फिर यज्ञ दुआहा इन ब्रह्म अग्नियों ने जब यज्ञ किया चलाया तो शतक एक सुंदर जात शिशु के रूप में तुम्हें घर दिया दे दी जहरी त्रिणाम जर तु तारण दिलाया वही मट्टी का धेला आज शिशु बनभर आया और अभी भी वो कमजोर है वो है यथ दोहा फिर उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं ने जो वो भोजन जल आदि माता का दुख लेता रहा उसे फिर जलाया यज्ञ करके उसे पुष्ट देव बनाया कि जिससे माया में उसका शरीर सड़ ना जाए मजबूत वो करता चला गया शत करतवा, सौ सौ प्रकार से उसने इस देह को मेरी पुष्ट किया, फिर बन की शबरी का राम वो आत्मा और मां ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ की अग्नियां हर सांस पालती रही मुझको सब कुछ तो दिया विद्या बुद्धि विवेक हर ओर से पुष्ट करते रहे हा? ऋण रक्षम मेरी देह की रक्षा करते रहे मुझे असत्य ज्ञान के पाप से मेरी रक्षा करते रहे मेरे परिवार की रक्षा करते रहे मेरे भौतिक संरक्षकों की रक्षा करते रहे न शचि भी और उस पाप से छुड़ाकर मुझे पवित्रता में बारंबार लाते रहे मेरे तन की मन की मैल को धोते रहे नहीं किया उन्होंने और आज एक घोसला भर भक्ति एक बिल की भक्ति अरे गोविंद नहीं गोविंद की क्यों नहीं हो गए हम उस पेड़ की शाख पत्ते क्यों नहीं हो गए हम वो मुझ भी जीता है मैं उसमें क्यों नहीं जी पाता नहीं पूछता हूं अपने से और नहीं जानना चाहता हूं मैं स्वयं को भला क्यों हमें पूछना है हमें जानना है हम आज उसी को जानने के लिए सत्संग में हर बार इकट्ठे हुए हैं रात बीतेगी सुबह होगी अगली साझ पता नहीं घर में कि चिता की लकड़ियों पे होगी कौन जाने जो आया है उसको जाना है और जब जाना ही है तो गोविंद में क्यों ना जाए पित्रयान से क्यों जाए आत्मयान से क्यों न जाएं उसका तो प्यार असीम है अनंत है अगाध है अथा है. वो रोम रोम मुझे जी मुझे में जिये जाता है हां, मुझे पवित्र किए जाता है मैं फिर अपवित्र होता क्यों ऋषि पूछ रहे वेद गूंज रहे और हम खाली बाहर के हवन को ही यज्ञ बनाए बैठे हैं यज्ञ वो है जो जल रहा संपूर्ण सचराचर में हर देह में ग्रहों और नक्षत्रों में सब कुछ उत्पन्न हो रहा उसी यज्ञ से जिस यज्ञ से जीवन का अगला क्षण पाता हूं मैं और खाली बाहर औपचारिकताएं निभा के भाग जाते हो अरे बाहर के यज्ञ सत्य ज्ञान विषांतता क्रोध लोभ मोह दंभ, कपट बदले की भावना इस सब को जलाने के लिए और निर्मल होने के लिए बाहर से निर्मल हो क्योंकि धुली सामग्री पवित्र हुए बिना हवन में नहीं डाली जाती बाहर भी तो भीतर कैसे डाल पाएंगे भीतर कैसे देंगे अर्पित करेंगे उसको धुल जा पवित्र हो जा और आज की ब्रह्म सूत्र को भी खोल लो इसकी चर्चा हमने पिछले रविवार भी की है क्या आप सब कहते हो स्वामी जी भगवान दिखा दो कहा क्या अर्जुन देख पाया था उनको भगवान स्वयं उसका रथ हाक रहे थे क्या अर्जुन देख पाया था श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरे उस रूप को अर्जुन तू भी नहीं देख सकता है और तो तुम्हारी कौन सी भक्ति है जो तुम देख पाओगे कहा इन नेत्रों से मुझे कोई नहीं देख सकता अर्जुन मैं दिव्यम ददा मैं तुम्हें दिव्य चक्षु का दान कर रहा हूं वो चक्षु ही मुझे देख सकता है आपने हर जगह गए स्वामी जी भगवान के दर्शन करा दो तो उसने ठग बैठा हुआ था तांत्रिक बन के उसने कहा ये अभी आओ कराते हैं और घर द्वार उतार लिए सब खीसे हिंसे खाली करा और तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम्हें भगवान हा ज्योति के दर्शन करा हाँ। ब्रह्म ज्योति के दर्शन करा कराते बात उन दिनों की है हमारे गोवर्धन लाल शुक्ला जज थे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे बहुत प्यार करते थे वो शनिवार को कोर्ट से सीधे आश्रम आते थे और सोमवार सुबह यहीं से तैयार होकर कोर्ट जाते थे बाकी दिन घर जाते थे इतना प्यार तो एक दिन वो आए हुए उनका एक गुरुजी का दर्शन करके आए हैं वो तो साक्षात अवतार है अरे वो नहीं आंखें बंद करके कहा सोम सोम करो मुझे ब्रह्म ज्योति के दर्शन हो गए अच्छा बोले हाँ हमने कभी बुलाते हैं तुमको ले गए ऊपर कहा बैठ जाओ मैंने ऐसी डार्क रूम था ना वो बोले हाँ मैंने कहा आंख बंद करके कुत्ता बिल्ला जो जी करूं। तो मैं आय करू बोले क्यों मेरी ज्योति चाहे जो वो लोग दर्शन देती तो आंख बंद करके कहें नहीं सोम सोम ही करता हूं तो चौंके से बोले अरे आपकी ज्योति तो बहुत तेज है मैंने कहा मेरा फ्लैश गन बड़ा है तेरे गुरु का छोटा था अरे आंख बंद करके टारसी मारी होती तो भी तुझे ज्योति दर्शन हो गए होते हुए हैं दिमाग हमारे भी गए हुए है जहां चमत्कार है वहां ठगी है वहां धोखा है वो चमत्कार जो हो जाया करते हैं वही नारायण मट्टी मनुष्य बन रही है ये चमत्कार है और सहज ही तुम सोचते भी नहीं इधर कि मट्टी का ढेला जो पानी में घुलता था जलवे की लोल करता है रोज नहाता है सुबह शाम खे चमत्कार नहीं वो बोल भी रहा है मट्टी बोलती भी गई उन चमत्कारों को हम अंधे नहीं देख पाते और वो बाजीगरी में फंस के रह जाते कहा कि मेरे ने इन नेत्रों से तुम संपूर्ण सचराचर को जगत को देख सकते हो लेकिन हे अर्जुन तुम मुझे नहीं देख सकते तो गोविंद मैं आपके दर्शन कैसे पाऊ कहा हम संग संग हैं और रजनभी है क्या बात हाँ सब लोग अच्छे अच्छे गीत गाते हैं मेरे को तो आता नहीं हाँ गीत मैंने गीत मुझे आते नहीं गजल मैंने गाई नहीं शायरी कभी की नहीं कविता कभी, कभी सुनाई नहीं फिर भी कोई है जो बनके गीत गाता है भीतर मेरे मन की गहराइयों में गुनगुनाता है वो वो राह है मेरी और मंजिल भी तमाशा मेरा संग किए जाता है वो मंजिल तो दूर होती है उस आधे वो कहता है कि वो है सनातन और मैं हूं सनातन उससे यही मेरे भीतर फुस जाता है वो वो मेरा है मैं उसका हूं फिर भी मुझे अपना पता न जाने क्यों नहीं बताता है वो वो मूर्ति है और मूर्तिकार भी हर जन्म मेरी रूप बनाता है वो कैसी विचित्र बात है उसकी बर्शनी गूंजता रहता है वो मुझ में और मैं उसमें और पूछते हो कि बाहर दिखा दो कहा से दिखा दू कहा अर्जुन नहीं देख पाएगा तू मुझको तो कहा गोविंद कैसे देखू मैं आपको कहा दिव्य चक्षु मैं देता तुझे और जो भगवान ने दिव्य चक्षु दिया चक्षु जिसे केवल चक्षस ही प्रदान करता है और चक्षस दीक्षा गुरु को कहते हैं बृहस्पति का देव गुरु का नाम है अकेले गुरु हैं संपूर्ण सचराचर में और ये केवल आत्मा के साथ ही रहते हैं ज्ञान के रूप में इनका कोई रूप नहीं होता शरीर गुरु नहीं होते ज्ञान गुरु होता है वो बृहस्पति और बावले लोग शरीरों के पीछे भागा करते हैं तो कहा मैं तुझे चक्षु देता देख मुझे और अंतर के नेत्र से जो भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन पाया तो वो गदगद हो गया हम सब गीता पढ़ते हैं पाठ करते हैं और फिर अंधे पागल बने उन्हीं ठियों पे जा पहुंचते हैं। दर्शन करा दो विचित्र बात है कि पढ़ के भी ना पढ़ता हुआ भजन गा के भी ना गाता हुआ सुन के भी ना सुनता हुआ और फिर अपनी ही बावली ठोकता हुआ हा? कि कुत्ते की पूछ भी सीधी हो जाए मैं ना होता आज ये अवस्था है हमारी थोड़ी थोड़ी देर में फिर वही दौरा पड़ जाता है क्यों और वही यहां कह रहा हूं खोलो ब्रह्म सूत्र को फिर आया है सूत्र सामने हमारे कहा गुहाम प्रविष्ठात मानव ही तद दर्शनाथ गुहाम शरीर रूपी गुहा के गुफा के भीतर प्रविष्टा प्रवेश कर वह तथा आत्मा में ही आत्मा में ही व्याप्त ऐसे सत्य का तद दर्शना तब दर्शन कर तब गुरु हो तब तुझे गुरु मिलेगा बाजारों में गुरु सौदों की तरह नहीं मिला करते अरे बिक तो तुम जाओगे वो तुम्हारी भीतर है वो ईश्वर के साथ ही रहते हैं वो कभी अलग नहीं होते आत्मा मेरा राध्य है आत्मज्ञान मेरा गुरु है दोनों संग संग है मैं जीव रूप गुजारी हूं शरीर वो घर है वो मंडप है जहा मेरा मेरी आत्मा के साथ लगन होना है तभीतुर वरे और भटक रहा हूं मैं गलियों में चौबारों में बाजारों में क्या मैं पालूंगा उनको एक एक सूत्र मेरे भीतर गूंजता है सत्य पुकारता है मुझे बाहर मौत आगे बढ़ी आ रही है मत कर देरी भीतर आ जला दे बाहर के हर असत्य ज्ञान कपट को बाहर के हवन में रोज जला जैसे रोज घर धोता है जैसे रोज तंद होता है नित्य प्रति सुबह शाम बाहर का हवन कर और बाहर को बाहर जला करके जब बिल्कुल निर्मल हो जाए तो बैठ के एक शांत कोने में मूंद के आंख भीतर तेरा आराध्य आत्मा और तेरा सच्चा गुरु आत्मज्ञान तेरी इंतजार कर रहे हैं तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ा दुर्भाग्य है उनका जो अमृत की गंगा के पास से फिर वही विष पीते प्यासे उठ जाते हैं धेकार है उनको और उनकी भक्ति को भी आओ के एक सच्ची भक्ति का रूप दिखाए आओ के जीवन के क्षण पढ़ें आओ की एक बार फिर भगवान श्री राम की लीला कथा के उस अमृत में हम उतर आए वेद और ब्रह्म सूत्र से अब इनके एप्लीकेशन में हम आते हैं गुरुकुल के क्षण हैं अपने को किसी को भी अपने को 11 वर्ष से अधिक मत जानना तो मेरी कथा समझ में आ जाएगी चौधरी बनोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि बालक ही हैं जो लीलाओं के द्वारा समृद्ध ज्ञान को पढ़ते हैं मन को बालक हो जाने का हमने अब तक कथा में जाना कि महालक्ष्मी और महाविष्णु परमात्मा में से परम हटाओ तो बाकी क्या रहा तो श्री राम परमात्मा का लीलावतार आत्मा ही है और ये जीव बुद्धि ये हमारी समर्पिता भक्ति स्वयं महालक्ष्मी जानकी के रूप में प्रकट और वे लीला कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमें जीवन के क्षण और पाठ पढ़ाने के लिए जैसे छोटी क्लास में पहले अध्यापक लीला करता है हा का कबूतर अथवा कबूतर से का वगैरह वगैरह तो वो क्या करता है वो नाटक कर रहा है लीला कर रहा है क्यों कर रहा है बच्चे अक्षर ज्ञान करें तो अगली क्लास में पास होके जाए तो यहाँ परमेश्वर लीला कर रहे हैं कि हम सब बच्चे पढ़े और अगली क्लास में जा न कि मीन में करें या रस लेके भाग जाएं जो आजकल के टीवी सीरियल हो गए हैं या हमारे कथावाचकों की कथाएं होंगी इस कथा का मर्म है कि दस इंद्रियों को जो निग्रह कर लेता है रथ लेता है नाथ लेता है बांध लेता है जैसे बैलगाड़ी में बैल को रखते हैं उसका मन दशरथ होता है और जिसकी दस इंद्रियां दस मूह बन जाती है वो मुंह वाला विभस भयानक दशानंद रावण बन जाता है रावण भी व्यक्ति करता है रावण भी ज्ञानी है सिद्धियां तो भी पाता है और सिद्धियां और ज्ञान उसका सर्वनाश करते है क्योंकि जिसमें दम्ब है जरा सा भी उसमें रावण है अभी बहुत बाकी पूछो अपने आप से कितने कितने रावण किस किसमें हैं तुमने और कब हटाओगे उनको कब राह पर आओगे मित्र तो हर खटखट आएगी जो प्रवेश कर गया आत्मा में देवयान से जाएगा जो न जा पाया बाहर यमराज उसकी रसोई बनाएगा और वो चिता की लकड़ियों पर अपनी बारह ही को तेरह ही कराता प्रेत योनियों में भटकने अवश्य जाएगा बच नहीं पाएगा पहली योनी तो प्रेत होना निश्चित है दसवा पर्यत बच्चे की दे प्रेत बन के ही वास करेगा आप सोच लो कि कौन सा हठ आपको बांधे है और आज भी वो पेट न भरे भोजन को रथ में न बदले भूखे मर जाओगे तो कौन सी चौदाहत रोके है तुम्हें भक्ति करने से उसका होने से सोचो विचार करो रावण मेरा मन बन के दखानन आज मेरी बुद्धि जानकी का अपहरण करके ले गया है क्यों क्यों ले गया क्योंकि तो सोने का हिरण मांगा था जानकी ने राम खोजने गए थे तो सोने की विशाल लंका तो मिली बस राम ही नहीं है रावण ही रावण है और ये तेरी घर घर से की पीड़ा है हर दिन की हर मिनट की मांगे राक्षस मिले राम मेरे संस्कार ही तो मेरी संततियों पर उभरते हैं जब मैं स्वयं दसानंद रावण हूँ तो वो अही रावण मही रावण महा रावण ही तो होते हैं जब दूसरों को लूट के लाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ अब जो दो चार हाँ पंजे मेरे लड़ा देते हैं तो गोते तो स्वामी जी आज की कल की देखी औलाद कैसी हो गई अरे तुम माँ बाप कैसे हो गए अपने पे लानत नहीं कुत्ता ईमानदारी से पेट भर लेता है तुम्हें कोई है जिस बात में यकीन करे कि आदमी भी पूरी ईमानदारी से सुख से जी ले बोलो आज भी क्या कुत्ते से भी गिरा हुआ है क्यों बोलना झूठ क्यों करने कपट जो किसी की शांत जिंदगी में निचताओं पर उतर करके कीचड़ फेंकने पत्थर मारने सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ा सा लोभ लालच मिले है अरे नहीं ये तो पशु भी नहीं करता ये तो पिशाचों की बनती है और आज जान की अर्थात बुद्धि स्वर्ण मृग के चक्कर में दशाननों के बीच में आके फंस गई है कुंभकर्ण सा जी रहा हूं मैं घड़े के कान है मेरे रोज सत्संग सुनता हूं बचपन से बूढ़ा हो गया लेकिन मेरी विषया शक्ति की नींद नहीं खोली तो नहीं खोली रहा कुंभकर्ण का। आज क्या हो गया हमें पूछना है अपने आप से वन वन डोल रहे श्री राम और योग स्थित मन योगी मन लक्ष्मण समाधिस भाव है जो सदा आत्मा के साथ रहता है अलग नहीं हो सकता वो दोनों खोज रहे हैं जानकी को बन बन भटक रहे हैं और हम भी सत्संग में अपनी बुद्धि जानकी को राम से मिलाना चाहते हैं खोजते तो हम राम को हैं और चाहते है हम रावण को है ये और हो जाए और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं ये कैसी भक्ति है मैं पूछू अपने आप से ये कैसी भक्ति है हमारी अरे भक्त तो होते हैं जो न्यौछावर होते हैं भक्त जो होते हैं जिनकी सूरत भी अपने आराध्य में डूब जाती है जो जहा बैठे हैं उसी की कल्पनाओं में खोए हैं, और हम तो विषयों की कल्पनाओं में हैं। यहाँ तो खाली जय जय करके उठ गए बहुत कहने लगे स्वामी जी फिर मन तो बहलाना होता है यारबाजी करनी होती है हमने कब उसको सोचा नहीं जो हर सांस तुम्हारे साथ है उससे क्यों नहीं की बाहरी बाहर पूथन बघारे का ही भागते रहे भाई इधर क्यों नहीं गए उसी से याराना लगा लिया होता जो आत्मा है तुम्हारा लेकिन नहीं मैं।, मैं मन का दास हूं मानू तो कैसे मानूं मन जो कराता है मैं तो वही करता हूं सामने यही तो उन सबकी अवस्था नहीं आज जान की तथी है तड़प रही है आज उन्हें याद आ रहा है कि स्वर्णिम लेपसाएं जीव को कहां कहां ले जाती हैं, कितना भटकाती है और समय था ही कितना जो राम का आत्मा को करके ची लेते हम इस धरती के नहीं थे ये धरती हमारी नहीं हम यहां रह नहीं सकते मौत ने आना है और हमको जाना है तो फिर इतनी आसक्ति से हम चिपके क्यों हम लिपटे क्यों कि राम भूल गए हमको तड़प रही है जान की लंका है सोने की एक से एक भी भत् राक्षस हैं असुर हैं असुर माने सुरत से हीन मेरे ही गंदे विचार कहीं वो मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा अरे वो ये भी तो कर सकता है ये भगवान अवि से कैसे बचें? रात तुम्हारी इसी में जाती है कहीं हा सेठ जी बैठे हैं तो वो इनकम टैक्स में शिकायत ना हो जाए आगे तो फिर क्या होगा सुर ही तो जो तुम्हें न दिन में सोने देते न रात का चैन लेने ले देते और कहते हो कि भक्ति करते हैं भक्ति अति दुर्लभ है वो सरल नहीं है उसे जानो और भक्ति को घोंसला बना के पेड़ पर नहीं जिया जा सकता पेड़ की में ही समाना होता है तो भक्ति भक्ति होती है ढूंढ रहे हैं राह में उन्हें जटायु मिलते हैं घायल हैं जटायु राम राम चिल्ला रहे हैं दौड़ के जाते हैं देखा तो उसको उठा के सीने से लगा लेते हैं तुम कहते हो तुम छूत पात करते हो मेरे आराध्य तो गीत को भी सीने से लगा लेते हैं गीत जो मुर्दा खाते हैं तुम छुआछूत की बात करते हो तुम जात पात करते हो तुम क्या जानो प्यार होता क्या है वो तो मेरे प्रभु ही जानते हैं तुम घृणा कर सकते हो द्वेश कर सकते हो राम से भी कर सकते हो तुम्हारा क्या कहना क्योंकि तुम अपनी मनोवृत्तियों के दास हो तुम ईश्वर को जानते ही कहां जब जो जी में आया वो नाटक कर गुजरोगे विधाता तुम्हें बचाना चाहेगा तो तुम ऐठ करके दलदल में कूद पड़ोगे मरना चाहोगे ऐसा ही तो करते हो अब फिर कहते स्वामी जी ये क्या हो गया कहल तेरी लुटेरी मनोवृत्ति तुझे भी लूट ले गई और तू तबाह हो गया और होना क्या था क्योंकि उसको कोई नहीं लूट सकता यहां लूटने वाले स्वाम लूट जाते हैं कभी पाप मत करो कभी मत सोचो उन्होंने बताया कि एक महाबलशाली असुर जानकी जी को जबरदस्ती विमान पर डालकर हवा में ले गया हे राम वो तुमको और लक्ष्मण को पुकारती रही मैंने उसे रोकना चाहा, मेरा उससे भीषण युद्ध हुआ और वो मुझे विवश करके घायल करके मेरे पंख काट के मुझे यहाँ गिरा कर चला गया है हे राम मैं जानकी को नहीं बचा पाया वो रोने लगता है और ये जानकी हम सबकी बुद्धि है हम सबकी मनोवृत्ति है और हम रोते नहीं हैं पाप में है जाके किसी आत्मा से राम से अलग नहीं होने देना है वो गीत रो रहा है कि लिपसांग भटक गई मनोवृत्ति को ही आत्मा में इसकी रोक नहीं पाया और हम खुश हैं कि हमने विषयों की पूर्ति कर ली हम दूसरों को ठग लाए और हमारे जैसा कपटी तो फिर और होगा कौन बड़ा फख्र करते हैं अपने कपटी होने पर प्राणांत हो जाता है गीतराज जटायु का भगवान उन्हें विधि विधिवधा संस्कार करते हैं वन में अग्नि देते हैं और आगे चल देते हैं जानकी तू ना मानती सोनी का हिरण महालक्ष्मी स्वयं लीला करके मां जगदम्बा दिखा रही हैं कि अपनी इस बुद्धि जानकी को पहचान अपने रूप को पहचान रजीव ये कहानी भजन गाने के लिए नहीं है तेरी स्थूथी भक्ति के लिए नहीं है रोम रोम धोने और पवित्र करने के लिए है ये महागंगा है ये श्री राम कथा है और नाटक करते हैं हम कि स्वामी जी सुन लेंगे, लेकिन फिर वही करेंगे तो मैं कैसे कहूं कि तुम्हारे पाप तुमसे कई करोड़ गुना बड़े हो गए हैं इसलिए तो स्वभाव बदलना नहीं चाहते तुम आज तुम स्वभाव के वशीभूत हो गए हो और उसकी गंदगी को अब तुम हटा नहीं पा रहे नहीं तो एक क्षण में ढूंढ सकते हैं हम क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं जल्दी है आगे यहां कथा थोड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि हनुमान जी के वित्त तो प्रसंग को आना है महाविष्णु और महाशिव के अंशावतार हैं हनुमान जी और ये रुद्रावतार है अर्थात वैष्णवीज यज्ञ की ज्वालाओं में और प्रलय की अग्नियों ने जुड़कर एक उद्भूत रूप पाया है और ये हनुमान है और ये हमारे जीवन की संकल्प का दूसरा नाम हनुमान है कि जहां त्रिदेव मिले और मेरे जीवन के संकल्प को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी मिलकर पुष्ट करें और मेरा संकल्प बने हनुमान तो ये जीवन रूपी ये राम रावण युद्ध जीता जाए और भवसागर के पार हूं हम श्री राम में सब कुछ हो जाए शरीर में जो हमारी संकल्प शक्ति है, है पता नहीं है अभी के मैं है क्या अरे बताओ इस संकल्प को हमने हनुमान कहा है का जिसके पास संकल्प नहीं उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं एक युग था जब दिए हुए वचन पर कट जाते थे लोग अपना सब कुछ नौछावर करते थे और फख्र करते थे उनके वंशज कि प्राण जाए पर वचन न जाए यहां तो बोले वचन है ही झूठ का जाई सो जाई माल इधर आए ये कौन सी संस्कृति है ये कौन लोग हैं ये कौन सी भक्ति है मैं पूछूं आपसे आप अपने को ही उत्तर दे डालो कहते हो कि भक्ति करते हैं मैं पूछता हूं क्या तुमको भक्ति करने आती भी है कभी जाना उसको बाल्यवस्था में है हनुमान छोटे से हैं आंजनी सुते हैं आंजनी के नाम से भी जाने जाते हैं और वायु देवता ने ही उनको माता के गर्भ तक गोद तक पहुंचाया था उन्हें इसलिए पालक पिता के रूप में पवन पुत्र हैं, महाराज केसरी वानर राज के अन्यथा वो पुत्र कहते हैं जो वानरों के राजा हैं बालक हनुमान बचपन में ही उन्होंने खेल खेल में जाकर के सूर्य को अपने मुंह में दबा लिया था तब इंद्र के ने उन पर प्रहार करके सूर्य को बचाना चाहा। जब पता चला कि असुर नहीं तो भगवान के ही रुद्रावतार हैं तो उन्होंने प्रायश्चित किया माफी मांगी और सूर्य को उन्होंने पुनः प्रकट कर दिया अर्थात संकल्प तुम्हारा ईश्वर को भी ब्रह्म ज्ञान को भी आत्मा को भी तुम्हारे मुंह में सूर्य को भी आत्मा को ला सकता है जिसमें संकल्प है उसी की भक्ति है जिसके पास संकल्प नहीं विषयांतता है वो करोड़ जन्मों में भी भक्ति नहीं कर पाएगा उसके पास कोई भक्ति नहीं है आप गाते हो बाल समय रवि भाष लियो रवि माने सूर्य और सूर्य माने आत्मा हनुमान बाल समय में ही संकल्प यदि निर्मल है सरल है निष्ठापूर्ण है तो संपूर्ण आत्मा के ज्ञान को बचा सकता है और जिसके पास संकल्प नहीं है वो भटकता ही रहेगा फिर फिर वही पाप दौड़ाता रहेगा बालक हनुमान ऋषियों को भी सताते थे क्योंकि तो उनके पास असीम शक्तियां हैं सारी शक्ति संकल्प के पास है आज भी है संकल्प आया आप में और उसने आवेश उभारा और आप चलती ट्रेन में ऐसे कूद के बाहर निकल गए साधारण तौर पर निकल सकते हैं वो ऊर्जा वो शक्ति आपने आई कहां से ये अनुमान लया है वो आप में रहता है संकल्प के सहारे वो पागल जंजीरों से झगड़ा हुआ था संकल्प ने उसको आवेश दिया जंजीरों को तोड़ा बीस आदमियों को पटका और वो दस दिन का भूखा और वो भाग्य तो ताकत आई कहां से उसमें तुम्हारे भीतर एक अथासागर है संकल्प का शक्ति का लेकिन यदि संकल्प के प्रति तुम्हारा अद्वैत नहीं है तो इस शक्ति का होना ना होना बराबर है संकल्प है तो तुम्हारे में हजार हाथियों की ताकत है यदि संकल्प नहीं है तो तुम एक चूहे के बराबर भी नहीं और आपने कभी संकल्प शक्ति को नहीं लोभ भक्ति को बढ़ाना चाहा है आपने हनुमान को तो जय हनुमान जय जय बजरंगबली किया और हनुमान के आप सबसे बड़े दुश्मन रहे भजन भी गाते रहे और उन्हें कभी नहीं चाहा। आप देवी देवताओं के नाम लक्कड़ हजम पत्थर हजम चूरण की तरह इस्तेमाल करते हैं कि पेट पर पाप खा लो श्रीरा समझो ये कौन सी भक्ति है भाई आपकी हम नहीं समझ पाते हैं हो सकता है कुछ समझदारी की हमें कमी हो नहीं समझ पाते तो ऋषियों ने कहा अनुमान अब तेरी जो शक्ति है जब तक जगाई ही न जाएगी तब तक तू नहीं पाएगा उसको और उनके जिससे कि तू सहज होकर के करके ज्ञान का अर्जन कर सके उन्होंने नारद से ज्ञान लिया सूर्य से ज्ञान लिया सभी के पास जाकर के पढ़े वो अतुलित बल किसी में नहीं होगा जिसमें अतुलित ज्ञान आत्मा का नहीं होगा वो बल सदा क्षेण हो जाएगा जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा और हनुमान ने आत्मा सूर्य से नारद से सभी से ज्ञान पाया है और हमें भी अपनी आत्मा से जीव रूप हम नारद को अपने आत्मा से के साथ जुड़ना है संकल्प को मजबूत करना है और आत्मा से भी आपको आत्मज्ञान को पाना है जो हनुमान का स्वरूप है हनुमान सुग्रीव है। के मित्र हैं। हम कथाओं के संक्षेप में रहेंगे तत्व की ही कथा करेंगे क्योंकि मूल हमारे वेद है और तत्व है जीवन का सूक्ष्म दर्शन है को रस नहीं है यार तो बाली और सुग्रीव दो भाई हैं और हनुमान जी उन्ही के साथ है स्थान है किशकिधा बाली और सुग्रीव दोनों जुड़वा भाई हैं लेकिन दोनों अलग अलग वर पाकर के उत्पन्न हुए सूर्य के वर से सुग्रीव है और इंद्र के वर से बाली है बाली को आशीर्वाद भी मिला हुआ है उन्हें एक वरदान मिला हुआ है बाल देखिए सारे पात्र आपके भीतर हैं हम अभी वहीं आ रहे हैं क्योंकि जिसने अपने को नहीं पढ़ा उसका सब पढ़ा पढ़ाया तथा कथित व्यक्ति किसी का कोई फल नहीं है ये दोनों जुड़वा हैं और दोनों वर से उत्पन्न हुए हैं और अति बलशाली हैं। बाली को वरदान है कि जो भी उससे लड़ने आएगा वो उसका आधा बल छीन लेगा तो स्पष्ट है जो बाली के सामने जाएगा उसे बढ़ना ही होगा क्योंकि एक करोड़ हाथियों की शक्ति अगर उसमें है तो पचास लाख की शक्ति तो ले गया बाली और फिर बाली के पास अपनी शक्ति तो करोड़ शक्ति वाला भी गया ना तो बाली से तो कोई लड़ी नहीं सकता बाली अजय है अपने भाई सुग्रीव को बहुत प्यार करता है बाली देखो मेरी कहानी मुझ तक लौट रही इंद्र कहते हैं मन को मन को क्या कहते हैं तो मन का बेटा बाली है और सूर्य कहते हैं आत्मा को और आत्मा का बेटा सुग्रीव है दोनों का अर्थ कर डालो ये दोनों तुम्हारे भीतर है बाली कहते हैं काम मिथ्या अभिमान दम मिथ्या मिथ्याभिमान यह अभिमान क्या है बाली है और सब में बैठा है और सुमाने दिव्य अलौकिक विनाम्र और गरीब माने और दोनों किशकिदा हैं कंधे से ऊपर हैं अभी पेट से बाहर निकलो तो इधर को पढ़ लो अभी तो सर भी पेट में घुसा हुआ है पेट के लिए स्वामी जी सब करना पड़ता है पाप है ना हा अपने अपने चेहरे देख पा रहे हो ना अच्छे से देखो पढ़ो इसे दम्भ जो है दम्भ को आशीर्वाद है कि जितना उसको कोई दबाने की कोशिश करेगा दंभ ही दुगना विकराल हो जाएगा दंभ को कोई पराजित नहीं कर सकता और सु माने दिव्य अलौकिक ग्रीवा ने गर्दन और आत्मा का भाव विनम्रता का है झुकी गर्दन है एक तरफ दंभ है एक तरफ विनम्रता है और दोनों एक जैसे दोनों एक जैसे ये दोनों एक जैसे हैं आप इनमें भेद नहीं कर सकते क्योंकि झुकना चीते का भी है झुकना कमान का भी है और झुकना एक विनम्र भक्ति साधना का भी है इस झुकाव में दम्ब भी है और विनम्रता भी है बाली भी है और सुग्रीव बहुत से भी नम्रता का नाटक करते हैं वो दिखावा बाली होता है सुग्रीव नहीं होता आज से कोई चालीस बरस पहले की बात है एक अरब पति अपने बीए फेल बेटे की शादी कर रहा था दिल्ली में हमको बहुत प्यार करते थे कहा स्वामी जी आपको आना ही पड़ेगा उन दिनों हम बाहर चले भी जाते थे चार दशक पूर्व की बात है हमने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे चले गए तो वो बड़े जोर शोर से माइक लगा के हम बिना दहेज के शादी कर रहे हैं हम बिना दहेज के शादी कर रहे हैं कृपया जो जो लाए हैं वो सब अपने साथ ले जाएं और पूरा मेला लगा हुआ काफी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे थे कहने लगे देखा स्वामी जी मैं मानता हूं कि दहेज लेना देना पाप है मैं झूठा कहीं का सबसे बड़ा दहेज तो तू ले रहा बोले क्यों मैंने कहा तेरे इस बी ए फेल लड़के को कोई कितना दहेज दे देता दे दस लाख बीस लाख पचास लाख तो तेरे तो कमरे ही नोटों से भरे पड़े वो तेरे पान के बराबर भी नहीं होते तो तूने दम्भ कमा लिया बड़ी शान कर रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला करके हैं? दिखा है बना वाली बैठा सुग्रीव अपने को बता रहा है इसकी इसको खोज पाना आसान नहीं है बहुत बार मेरी विनम्रता मेरे बड़े सड़े हुए घटिया दम्भ होते हैं अरे धो डालो मन को बन जाओ सुग्रीव क्योंकि राम तो सुग्रीव को प्यार करेंगे बाली को कभी नहीं जाएंगे बाली बन के जो भक्ति करते हो ये बाली भाव तुम्हें मिटा देगा इसे कभी मत स्वीकारो इसे कभी मत मानो